अब सुनो पाठ हम सब सुमन एक उपवन के ये एक कविता है इसे पहले हम बिना संगीत के सुनाएंगे उसके बात इसे संगीत के साथ यानि गाकर प्रस्तुत की हा जाएगा पहले बिना संगीत के ये कविता हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के एक हमारी धरती सबकी एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम मिली एक ही धूप हमें है मिली एक ही धूप हमें है सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झूल झूल कर पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के सूरज एक हमारा जिसकी सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलातीं किरणें उर की कली खिलाती एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती मिले एक से स्वर हमको हैं मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के रंग रंग के रूप हमारे रंग रंग के रूप हमारे अलग-अलग है क्यारी क्यारी लेकिन हम सब से मिलकर ही लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी एक हमारा माली हम सब एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के कांटों में खिलकर हम सबने कांटों में खिलकर हम सबने हंस-हंसकर है जीना सीखा एक सूत्र में बांधकर हमने एक सूत्र में बांधकर हमने हार गले का बनना सीखा सबके लिए सुगंध हमारी सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के अभी आपने सुनी कविता सुमन एक उपवन के बिना संगीत के साथ और अब यही कविता हम आपको संगीत के साथ सुनवा रहे हैं समन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के परि परि परि परि एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी जन्म में हम मिलिए कहीं धूप हमें है सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के एक हमारा जिस की किरने उरे की कली खिलाती एक हमारा चांदचां जिसकी हम सब नहलाती मिले एक से स्वर हम है भम्रोों के मिचे गुंजन के मिले एक से स्वर हम है भ्रमरोों के मिचे गुंजन के हम सब समान एक कोन के हम सब अलग है प्यारी प्यारी लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के हम सब से मन एक उपवन के हम सब से मन खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के हम सब सुमन एक उपवन के हम सब ومان एक उपवन के यह कविता आपने संगीत बदरूप में सुनी बच्चों इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है इसे एक पृष्ठ में लिखकर अपने अध्यापक को दिखाओ